समय आएगा समय जाएगा किसी के रोके ना रुक पाएगा समय आएगा समय जाएगा किसी के रोके ना रुक पाएगा कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही कभी गम कभी खुशी इसी का नाम जिंदगी नमस्कार हमने एक बात कही के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है धीरे धीरे करके हम लोग अपने सौवें एपिसोड की ओर कदम बढ़ा रहे हैं बहुत खुशी भी हो रही है और यह भी लग रहा है कि पता नहीं ये सौ एपिसोड कैसे निकल गए पता ही नहीं चला यानी कि एक थ्योरी कही जाती है कि जब आपको समय का पता ना चले यानी कि कितना समय गुजर गया है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो समय बहुत अच्छा समय बीता होता है कुछ लोग कहते हैं कि वो समय ऐसा बीता होता है कि आप चाहते हैं कि काश वो समय आया ही नहीं होता अब पता नहीं अच्छा या बुरा तो मैं नहीं कह सकता मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इतना समय निकल गया और इस समय निकलने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती चली गई यानी कि जब मैंने ये बातचीत शुरू की थी तो उस वक्त क्या था हाल उस वक्त पूरी दुनिया में एक नई बीमारी जिसको महामारी घोषित किया गया और डब्लू ने जब उसको पैंडमिक घोषित किया तो ये देखना पड़ा कि भाई ये पैंडेमिक का महत्व क्या है यानी कि आखिरकार किसी बीमारी को और पैंडेमिक घोषित किया है तो ये कितनी बड़ी बात है खैर दुनिया का रंग रूप बदल गया हम लोगों के जीने के तरीके बदल गए काम करने का तरीका बदल गया यानी कि अपने आप में पूरी जिंदगी ने एक नया रूप एक नया शेप ले लिया तो चूँकि ये सब बातें हो रही थीं, तो मेरे दिमाग में भी एक बात आई कि आखिरकार समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती चली गई हैं तो उसमें मैंने सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में फोकस करना शुरू किया कि हमारे आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं जो दृश्य हैं वो कितने बदल गए तो अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने बचपन के दिनों से और बचपन के दिनों से शुरुआत करने की वजह भी है एक वो अभी बाद में बताता हूँ मगर बचपन के दिन मतलब मैं जो याद कर सकता हूँ वो है कि जब मैं बनारस में गया तो वहाँ पर मुझे वहाँ के ज़माने से यादें अच्छी तरह से मेरे साथ हैं तो मुझे याद आता है कि हम लोग बनारस में एक घर में गए और जब हम लोग उस घर में गए तो मुझे आज भी याद है कि माता पिताजी उस घर को देख करके बनारस के हालत को देख करके संतुष्ट नहीं थे या तो शायद इसलिए कि हम लोग पहले जहाँ रहे थे वो इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरली 1966 के ज़माने में बहुत फर्क था तो एक तो वो बात थी और सच पूछे तो मुझे आज भी याद है कि माता ने बहुत से बक्से इसलिए खोले नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा दिन रहना नहीं है इत्तेफाक की बात यह है कि 1966 से लेकर के आज तक यानी कि रफली 55 साल का समय गुजर चुका है और हम लोग आज भी उसी घर में यानी कि अब तो वहाँ कोई है नहीं मगर आज भी वही घर हमारा घर है और वो घर जहाँ पर कि शायद बक्से खुले नहीं थे अब आजकल भी वहाँ बक्से नहीं खुल रहे हैं क्योंकि वहाँ घर में कोई है ही नहीं ना बक्से खोलने वाला और न बक्से बंद करने वाला तो खैर मैं बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी कि जो चीज़ें देखते देखते बदल गई तो मैं आपको बताना चाहता था कि बनारस में हमारी कॉलोनी यानी पांडे कॉलोनी जहाँ हम रहते थे वो एक छोटी सी कॉलोनी थी यू शेप की धूल भरा मैदान था सामने और हम लोगों के 10-15 मकान थे जो परमेश्वर पांडे जी ने बनवाए हुए थे और उन मकानों में जो भी किराएदार रहते थे हम लोगों बच्चों के खेलने की जगह उन्हीं मकानों के बीच में थी और वो कॉलोनी का मुँह सड़क पर खुलता था तो मुझे याद है कि उस कॉलोनी से एक हमारे कॉलोनी में एक साहब रहते थे उनका नाम तो मैं भूल गया मगर उन, उनकी बच्ची कॉलोनी से खेलते खेलते सड़क पर आ गई और वहीं सड़क पर एक ट्रक दुर्घटना में उसकी जान चली गई तो ख़तरनाक थी मतलब कॉलोनी अब आज तो उस कॉलोनी के सामने दुकानें बन गई हैं और उन दुकानों से कॉलोनी में घुसने के लिए गेट बन गया है अगर आप कॉलोनी से खड़े होकर देखना चाहें तो आपको सड़क नहीं दिखाई पड़ेगी केवल उन दुकानों का पिछवाड़ा दिखाई पड़ रहा है और जो पहले जो सड़क देखने का आनंद था वह आनंद भी चला गया है आप सोच रहे होंगे सड़क देखने का आनंद क्या है तो साहब अब सवाल ये था कि ये तो कॉलोनी की बात हुई हमारे अर्दली बाजार में यानी कि बनारस के अरदली बाज़ार में हम लोग बगल में एक मैदान था मैदान क्या थोड़े बगीचा जैसा था वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाया करते थे और आज आज तो नहीं कहना चाहिए सन पचहत्तर में ही वो जगह को कुछ कॉलोनाइजर्स ने खरीद लिया और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी कॉलोनी बन गई उस कॉलोनी में मकान बन गए और वो जो बगीचा था वो गायब हो गया उसकी जगह पर वो कॉलोनी बन गई उस कॉलोनी में कुछ पार्क आ गया एक और अब तो शायद उस कॉलोनी की तीसरी पीढ़ी भी यानी एक पीढ़ी तो वो थी जिन्होंने मकान बनवाए दूसरी पीढ़ी भी सामने आ रही है क्योंकि अब उन मकानों को तोड़कर वहाँ पर मल्टी स्टोरी मकान बन रहे हैं तो साहब ये भी एक परिवर्तन हुआ हमारे घर के सामने यानी हमारी कॉलोनी के सामने कुछ दुकानें थी तो कभी भी ये होता था कि कुछ दुकानों कुछ सामान ख़रीदना है तो सड़क के उस पार जाकर उस दुकान से सामान खरीद लाते थे मगर उस दुकानों के पीछे किसी का बड़ा सा मैदान वाला मकान था हमारे देखते देखते वो मकान टूट गया वो ज़मीन बेच दी गई और वहाँ पर एक बिग बाज़ार बनकर खड़ा हो गया बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रगति का चिन्ह है और हमें तो बिग बाज़ार कहना आसान हो गया यानी कि जब हम अब स्टेशन पर उतरते हैं तो रिक्शे वाले को यही बोलते हैं कि भाई अरदली बाजार में बिग बाज़ार चलो तो अब ना तो पांडे कॉलोनी कहना पड़ता है और ना ट्रेनिंग कॉलेज के बगल में कहना पड़ता है अब तो बिग बाजार कहना पड़ता है तो बिग बाज़ार में एक कॉलोनी बन गई बिग बाजार की दुकान बन गई और जहाँ तक मैं आपको कॉलोनी की बातें बता रहा था हमारी अर्दली बाज़ार में ही एक और ऐसा ही एक टूटा फूटा महल जैसा था यानी कि किसी राजा साहब की कोठी हुआ करती थी और ये कहा जाता है कि उस कोठी में चूंकि वो सुनसान वीरान थी तो वहाँ पर भूत बसते अब साहब वो हम लोग भूतों के चलते तो कभी वहाँ जाने का मौका इसलिए लगता था क्योंकि वहां जाकर सिगरेट पीने का जो आनंद था वो साहब और कहीं मिल नहीं सकता था तो वहां जाते थे साहब सिगरेट वगैरह पिया करते थे और चूँकि भूत भूतों के आने का ख़तरा था तो आम तौर पे लोग वहां से आते जाते नहीं थे साहब वो वहां पर भी एक कॉलोनी बन गई हम लोग के पीछे वाला इलाका यानी महावीर मंदिर के पास एक मेंटल uh, हॉस्पिटल था तो उसको पागलखाना कहा जाता था और वो सड़क जो पागलखाने के सामने से जाती थी उसको बोलते थे महावीर मंदिर से पांडेपुर जाने वाली सड़क अब साहब वो सड़क सुनसान हुआ करती थी तो मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे यानी कि जिन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो अक्सर ये होता था कि कुछ दोस्त बातें करते करते उस सड़क पर चले जाते थे और उस सड़क पर विभिन्न थ्योरीज़ का का वर्णन हुआ करता था थ्योरीज मतलब मैं सीरियसली थ्योरीज़ की बात कर रहा हूँ कभी पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते थे तो कभी इतिहास की बातें करते थे और कभी वो एक किताब पढ़ी होती थी करजन से नेहरू और उसके बाद पंडित दुर्गादत्त की तो साहब उसके बारे में बात करते थे तो जब इस तरह की चर्चाएँ करनी होती थी तो उस सड़क पर चले जाते थे क्योंकि उस सड़क पर शांति रहती थी आज उस सड़क पर ट्रक चलते इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हो गए अरे आज हमारे स्टेट बैंक में ही देख लीजिए हम लोग जिन मतलब जिन बिल्डिंग्स में काम करते थे तो वो बिल्डिंग्स बदनाम थी इस बात के लिए कि बहुत ही गंदा और घटिया हमारा मतलब बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर होता था गंदगी और अलमारियां टूटी हुई कहीं पर पान की पीक इस तरह की हमारी ब्रांचेज होती थी मुझे आज भी याद है कि मैं 2004 में मुरादाबाद शाखा में शाखा प्रबंधक था और वहां पर हमारे एक जनरल मैनेजर साहब आए थे इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन मतलब मुरादाबाद आने पर तो मुरादाबाद शाखा में विज़िट किया उन्होंने और उन्होंने कहा मतलब मुझे एक बड़ा अच्छा तमगा दिया उन्होंने कहा कि मैंने आज तक इतने वर्षों की नौकरी में इससे ज़्यादा गंदी शाखा नहीं देखी और इससे ज़्यादा घटिया फर्नीचर नहीं देखा मैं बहुत खुश हुआ मैंने उनसे कहा कि हाँ साहब बिल्कुल सही बात है आपने तो मुझसे ज़्यादा नौकरी की है और आपने निश्चय ही इससे बुरा फर्नीचर नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने भी इतने सालों की नौकरी में इससे बुरा फर्नीचर नहीं देखा है और मैंने इसके लिए कई बार अपने क्षेत्रीय कार्यालय से निवेदन भी किया है तो मुझसे यह कहा गया के साहब ब्रांच के अपकीप के लिए एक नई योजना आ रही है और उसके अंतर्गत आपकी ब्रांच जो है जब उसका नंबर आएगा तो आपके यहाँ का समस्त फर्नीचर चेंज कर दिया जाएगा चिंता मत करिए बस कुछ महीने और गुजार लीजिए तो साहब ये जो समय है ये उन कुछ महीनों का है अब आज की हालत देखिए तो आज साहब सब ब्रांचेज एयर कंडीशनड हैं और उस जमाने में हम लोगों के यहाँ ब्रांच में मतलब मुरादाबाद शाखा में ब्रांच मैनेजर के कमरे में तो दो एयर कंडीशनर लगे हुए थे मगर बाकी ब्रांच में क्या हाल था वो मैं अब आपसे क्या बताऊँ आप तो खुद ही समझदार हैं समझ सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी आँखों के सामने हमारी शाखाओं का रूपांतरण होते हुए देखा ही होगा तो इस तरह से परिवर्तन होते रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर में और सड़कें चौड़ी होती गईं, तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो रूपांतरण हुए ये जो परिवर्तन हुए ये सब हम लोगों के देखते देखते हुए और अब अगर जो ज़िंदगी के इस पड़ाव पर यानी जहाँ हम पहुँच गए हैं इस पड़ाव पर पहुँचने के बाद लगता है कि यार अभी तो कल ही की तो बात थी जब हम बनारस में स्टेशन पर पहली बार उतरे थे और छोटे बच्चों की तरह हम लोग मैं जब बनारस आया था तो उस वक्त मेरी उम्र शायद 11 साल की थी तो छोटे बच्चों नहीं सॉरी 12 साल की थी छोटे बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही हम भी देख रहे थे बनारस का स्टेशन उस समय तक जो हमने स्टेशन देखे थे उसी तरह का था टिमटिमाती हुई पीली बत्तियाँ जल रही थी और सड़क पर वो पीली बत्तियों वाले बल्ब लगे हुए थे जिनसे कि प्रकाश जो था वो लैम्प में ऊपर ही रह जाता था नीचे सड़क तक आता नहीं था क्योंकि एहसास तो होता था कि सड़क पर लाइटें जल रही हैं मगर उससे सड़क प्रकाशित शायद ही होती हो तो वैसी सड़कें थीं और रिक्शे थे रिक्शे वाले वो एक गमछा पहन रिक्शा चलाया करते थे ये भी मुझे याद है क्योंकि मैं अक्सर इस बारे में सोचता था कि आखिर कार्य रिक्शे वाले बनारस में ख़ासतौर से गमछा पहनकर रिक्शा क्यों चलाते हैं और आज अगर आप देखिए यूँ तो रिक्शे हैं अभी भी मगर आज के रिक्शे वाले जींस पहनकर रिक्शा चला रहे हैं तो परिवर्तन हुए हैं और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये परिवर्तन हमारे देखते देखते हुए और आज जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है यार ये परिवर्तन तो पल भर में हो गए अभी उसी दिन की तो बात थी और जब हम ऐसा सोचते हैं तो अब मैं फिर से अपने उस पुरानी बात पर जाता हूं जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि आपको समय का गुजरना तब नहीं पता चलता जब बहुत अच्छे दिन गुजरे हों कुछ लोग कहते हैं कि समय का गुजरना तब नहीं पता चलता जब दिन बहुत बुरे गुजरे हों तो साहब ये तो अपने अपने सोचने का नजरिया है मेरे हिसाब से समय अगर हम एक एक मिनट करके गिन रहे होंगे तो बहुत कठिनाई से गुजरता है और अगर हम हिम्मत के साथ कुछ कर गुज़रने की तमन्ना से कुछ कर रहे होंगे या या किसी एक उद्देश्य से चल रहे होंगे तो शायद समय जल्दी गुजर जाता है मैं आज एक दूसरी बात भी इसी के साथ में शामिल करना चाहता हूँ वो मैं आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैंने तय किया है कि अब मैं उसको अपना मोटिव बनाकर यानी अपना मोटो बनाकर बात करूँ वो बात यह है कि देखिए साहब बहुत जब अकेलापन हो जाता है आदमी को और खास तौर से हमारी जैसी उम्र में जब लोग पहुंचते हैं तो अकेलापन कुछ ज्यादा ही हो जाता है आप अपने अपने माहौल से यानी कि जहां आपके चिर परिचित हैं उनसे दूर हो चुके हो, नहीं, इसलिए नहीं दूर हो चुके होते क्योंकि आपके और उनके बीच में फिजिकल दूरी हो गई है सच बात यह है कि आपके और आपके परिचितों के बीच में कई बार फिजिकल के साथ साथ मानसिक दूरी भी हो चुकी होती है अब जब यह मानसिक दूरी हो जाती है तो वहां पर Uh, देखिए कोई जगह तो खाली नहीं रहती अगर वो जगह उपजाऊ है तो वहाँ पर कुछ न कुछ ग्रो ज़रूर हो जाता है चाहे तो वो पेड़ पौधे ग्रो हो जाए चाहे वहाँ पर दीवारें खड़ी हो जाए चाहे मकान बन जाए चाहे दुकान बन जाए यानी इन्फ्रास्ट्रक्चरली अगर बीच में दूरियाँ आ गई चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो तो वहाँ पर कुछ न कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है और अगर स्ट्रक्चर बीच में आ गया तो बस खत्म संबंध टूट जाते हैं तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे और आपके बीच में संबंध बने रहे तो ये सिर्फ मेरी अपनी कोशिश नहीं कि हमारे आपके बीच में संबंध बने रहें आप भी ये सोच सकते हैं कि यदि संबंध बनाए रखने हैं किसी के भी साथ और मैं तो यह कहूँगा कि भाई जितनों के साथ बना सको उतनों के साथ बनाओ और अगर ये संबंध बनाने रख बनाए रखने हैं तो करना क्या होगा करना सिर्फ ये होगा कि अपनी बात कहनी होगी यानी कि हमने जो एक बात कही वो सिर्फ इसलिए है कि हम तो अपनी बात कही देंगे और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आप भी अपनी बात कहें तो साहब देखिए यह कोशिश तो दो तरफा है तो मेरी कोशिश यह है कि मैं तो अपनी बात कह दे रहा हूँ और आप अपनी बात कहते हैं ये भी मैं उम्मीद करूँगा क्यों किससे कहेंगे कैसे कहेंगे ये तरीका तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा ना आखिरकार कोई भी संबंध उसी स्थिति में जीवित रह सकता है जब हम एक दूसरे की बात कहते रहें एक दूसरे की बात सुनते रहें अगर बात कहना बंद कर देंगे या बातें सुनना बंद कर देंगे तो दोनों ही स्थितियों में वहाँ पर ज़मीन खाली हो जाएगी और खाली ज़मीन में पेड़ पौधे घास पात दीवारें मकान दुकान कुछ भी उठकर खड़े हो सकते हैं तो भैया उस जमीन को बीच में मतलब उन चीजों को बीच में मत आदि ऑबस्ट्रक्शन तो को रोक लिया जाए तो सब मैं इसी उद्देश्य से ये जो अपनी बातें आपसे कहता हूं वो करता हूं और मेरे को सिर्फ इतना ही कहना होता है कि देखिए अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो मेरी बात कहने के लिए कोई दूसरा तो आएगा नहीं और अगर दूसरा मेरी बात नहीं कहेगा तो फिर मेरी बात तो मेरे साथ ही चली जाएगी यानी कि मेरी बात वो गाना है ना मेरी बात रही मेरे दिल में ऐसा ही कुछ है खैर मुझे याद नहीं है पूरा गाना मगर तो वही साहब बीबी और ग़ुलाम वाली बातें कि साहब मेरी बात मेरे ही दिल में रह जाएगी अरे भैया जब जाने का टाइम आएगा तो उस समय अगर अपनी बात नहीं कही होगी तो एक पछतावा रह जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाने का टाइम से मेरा मतलब ऊपर जाने का टाइम अरे कहीं से उठकर जाने का टाइम आएगा तब भी तो बात नहीं कह पाएंगे और यह लगता रहेगा कि भाई कुछ कहना था वो छूट गया तो साहब इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन हमारे अगेंस्ट ना हो तो उसके लिए जरूरी है कि उस जगह पर कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता रहे तो वो इस्तेमाल होने का तरीका यही है कि भाई अगर संबंधों के में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है तो उन संबंधों को बातों के रिश्ते से जोड़े रहें तो साहब एक बात तो ये और दूसरी बात ये कि अब मैं आप सबसे कहूँगा कि ये एक एक्सरसाइज है जरा कर कर कर देखिए एक बार ये सोचिए कि आपके सामने सामने कितनी चीज़ें बन गई कितनी चीज़ें बदल गई जैसे मुझे मैं मैं अपने लिए आपको बताता हूं, गिनना शुरू करता हूं। मैं साहब बंबई में कई साल रहा और उसमें से पहले कुछ साल मैंने मलाड में गुजारे यानी एवरशाइन नगर में तो मलाड में एवरशाइन नगर में एक सिनेमा हॉल हमारे सामने खुल गया मूवी टाइम तो वो हमारे देखते देखते यानी कि जब हम आए थे तो वहाँ पर खाली मैदान था और जब हमने बम्बई छोड़ी तो उस समय वहाँ पर मूवी टाइम सिनेमा हॉल था उसी तरह से बंबई में ही हमारे एवरशाइन नगर से अंधेरी की ओर जाते हुए यानी कि माला टावर्स में हमारे कुछ दोस्त रहा करते थे तो वहाँ पर वहाँ से माला टावर्स के लिए जाते हुए हम लोगों को बीच में एक भयंकर कूड़े का ढेर मिलता था और वो कूड़े के ढेर के पास जब आप गुजरते थे तो वहाँ पर अपनी नाक बंद कर लेनी पड़ती थी वहाँ पर वो ओशिवरा बस डिपो हुआ करता था और वो सब था तो उसके बीच में नाक बंद करके हम लोग निकला करते थे तो साहब वहाँ पर आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और मैं उसका नाम तो नहीं मुझे पता है मगर वहाँ पर इन ऑर्बिट नाम का एक मॉल बना हुआ है जो कि शायद मॉल्स में काफ़ी बड़ा माना जाता है और वहाँ पर जाना जो है वो बड़ा लोग कहते हैं कि साहब पूरा दिन वहां पर घूमा जा सकता है तो वो हमारे सामने बना हमारे देखते देखते वहां पर इनऑर्बिट मॉल तैयार हो गया वही नहीं उसी के साथ वो सड़क जो इतनी सुनसान हुआ करती थी वो सड़क पूरी रोशन हो गई वहां पर किसी जमाने में वहां पर मछली वाले या मछली जो थी वो मछली बेचा करती थी आज उस जगह पर तिल रखने को जगह नहीं कि मुझे याद है आज भी कि किसी ने कहा था कि साहब हमारे बच्चे ने वहां पर एक छोटी दुकान ले ली तो हम लोगों ने कहा कि यार ऐसे सुनसान इलाके में दुकान ले ली ये तो कुछ बात जम नहीं रही है मगर आज हम सोचते हैं तो उस बच्चे ने जिसने वहां दुकान ली थी वो तो रईस हो गया तो साहब यह हो गया हम यहाँ हैदराबाद में रहने के लिए आए है, हैदराबाद में रहते हुए भी हमको रफली सात साल हो चुके हैं इस मकान में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर और हमारे देखते देखते बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं अब आपको आज ही का उदाहरण बताता हूँ हमारे बगल में एक पुरानी मिल है मेरे ख्याल से उसको कुछ डी बी आर मिल या ऐसा कुछ कहते हैं वो सुनसान पड़ी है वहाँ पर मोर बोला करते हैं सुबह आज साहब सुबह से वहाँ पर कुछ शोर चल रहा है शोर वुल मतलब कुछ मशीनरी चलने की आवाज़ आ रही है तो हमने किसी से पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया साहब ये कुछ और नहीं वो रिलायंस ने उस जगह को ख़रीद लिया है और वहाँ पर कोई कॉलोनी कंस्ट्रक्ट होने जा रही है साहब देख लीजिए ये भी लगता है कि हमारे देखते देखते ही यहाँ पर कॉलोनी बन जाएगी और मुझे यकीन है कि हम अपना दो एपिसोड जब आपको सुनाएंगे तो उसमें हम आपसे ज़रूर बता सकेंगे कि भैया वो कॉलोनी में कुछ मकान तैयार हो गए हैं या होने वाले हैं तो साहब इस तरह की बातें हैं तो यहाँ पर बातें करते रहिए बातें कहते रहिए और बातें सुनते रहिए अरे हां अपना एपिसोड समाप्त करने से पहले और आपको धन्यवाद देने से भी पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए यूं तो दुनिया बड़ी होती जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता चला जा रहा है मगर सच बात यह है कि दुनिया बेहद छोटी है मेरे एक मित्र ने मैंने पिछला एपिसोड में अपने एयरफोर्स के इंटरव्यू का जिक्र किया था तो उन्होंने उस इंटरव्यू के जिक्र के बारे में मुझे बताया उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उस एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में उस समय साइकोलॉजिस्ट थे ओ हो हो तो अब मुझे लगता है कि उन्होंने शायद मुझे पास किया होगा या हो सकता है सुनकर उन्हें पुरानी यादें ताजा हो गई और वो खुद भी एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए थे मगर उनको अपनी किस्से भी याद आने लगे मगर उन्होंने मेरी एक बात सही की कैंडिडेट को कभी भी रेलवे स्टेशन से या जहां उसका स्टेशन होते यानी जहां से उसको कलेक्ट किया जाता है वहां से जज करना नहीं शुरू किया जाता हां मुझे भी ये बात बाद में समझ में आ गई थी मगर मैं तो कहानी सुना रहा था अपने पहले इंटरव्यू की तो खैर तो साहब ये बात तो एक बात क्लियर हो गई दूसरी बात यह कि उन्होंने बताया कि सच बात यह है कि टेस्टिंग शुरू होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट से आ, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इंटरव्यूअर का नाम याद है क्या मैंने कहा नहीं साहब मुझे तो याद नहीं है तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सलाह दिया तो वो सलाह मैं आपको एज इट इज उन्हीं के शब्दों में सुना रहा हूं आई सजेस्ट दैट यू मे प्लीज कंसीडर नॉट टू लिव विद दॉट दैट ही मीन्स द पर्सन हु वॉज इंटरव्यूइंग मी एक्चुअली ट्राई टू डी your culinary aptitude because they were trained to put you under pressure to see how to, you responded then like he said unhone apne bare mein bataya hai ki he was grilled for his relatively short height because the the interview board chairman was quite tall and uh, then this gentleman yani my friend he reeled off advantages of his own height and being comfortable and confident as he was now he again suggests me ki in fact the culinary skills is an essential survival skill and helping mother proved that you had the ol qs that is officer like qualities of being a team player loyalty and a learner तो साहब मैं अपने उन मित्र का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने कि मुझे यह आश्वासन दिया और यह आश्वासन हालांकि 40-50 साल बाद आया है थोड़ा देर से आया है मगर इस आश्वासन से मैं अपने दिल में मुझे थोड़ी तो शांति मिली और हां यहां पर एक अपने गुरु जी का कमेंट भी डाल दूं आपको बता दू मेरे गुरु जी ने कहा कि आप यह सोचिए कि वो जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब थे उन्होंने आप पर कितना उपकार किया मैंने पूछा साहब उपकार कैसा किया तो उन्होंने बताया कि अरे भाई उन्होंने आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध जगा दिया तो यानी कि आ, हमारे गुरु जी जो है आपके अंदर आया उस एंगर के कारण आप भविष्य में अधिक सफल इंटरव्यू देने वाले बन सके हाब यह बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैं शायद शुरू के एक दो इंटरव्यूज के बाद मैं किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ हां अरे अब आप कहेंगे कि अरे भाई कैसी बात करते हो हम तो तुम्हें जानते हैं कि क्वालिटी हो। तो क्या होती है वो मैं ना कहूं यानी कि लेस सेड द बेटर यहां पर मेरे पास कोई ऊपर माए बाप थे नहीं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि शायद माए बाप नहीं होने की वजह से हुआ या हो सकता है कि मेरे जो गुण थे वो बाद में अवगुण बन गए हूँ तो छोड़िए उस बातों को भारतीय स्टेट बैंक बैंक महान बैंक है, और और महानता के आसपास तक तो तो मैं पहुंच नहीं सकता। तो धन्यवाद और अब आज की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार इसके साथ ही आज का एपिसोड समाप्त करते हैं आपने अपना समय दिया मेरी बात सुनने के लिए इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ आपका धन्यवाद देता हूं और अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार समय आएगा समय जाएगा किसी की रो ना रुक पाएगा समय आएगा समय जाएगा किसी के रो ना रुक पाएगा कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही कभी गम कभी खुशी इसी का नाम जिंदगी